प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से ओतप्रोत छत्तीसगढ़ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की धनी होने पर भी शास्त्रीयता की कमी खटकती है मौखिक को लिपि लिपि काव्य को श्रुति काव्य तक लाने का श्रमसाध्य कार्य कर छत्तीसगढ़ के कन कन में स्थापित विशेषताओं को जन सामान्य तक सहजता से लाकर प्रस्तुत करने का अथक प्रयास करने वाले शख्स हैं भाई कृष्ण कुमार पाटिल जी माटी की पीड़ा ने इन्हें प्रेरित किया हाँ इन्हें प्रेरित किया मुझे माटी का कर्ज चुकाना है तब कहीं जाकर बन पड़ा श्रुति काव्य के लिए पाटिल जी के भाखा में माटी की महिमा के ये विशेष भाव छत्तीसगढ़ महतार देवता धामी बाल गोपाल के रक्षा करी हूत बने बड़े नामी महानंदी के आरोग पानी के घर घर कि सा कहानी पाम पड़त हजीव हाँ चनु राज बने सनमानी राज बने सनमानी छत्तीसगढ़ महतारी के चरण के वंदना करत मैं अपन कविता के शुरुआत जय जय जय छत्तीसगढ़ दाई जय जय जय छत्तीसगढ़ दाई जय जय जय छत्तीसगढ़ दाई तोरे पाँव पड़तु हाँ बमलाई तोरे पांव परतु हँ बमलाई जय जय जय जय छ महामाई दंते सिर चंडी चंदरहसनी बाजे घंटी महामाई दंते सिर चंडी चंदरहसनी बाज़े घंटी राजीव लोचन जस छाई राजीव लोचन जस छाई जय जय जय जय छत्तीसगढ़ दाई पाम पर माता खल्ला पाम परो माता खलारी। सियादाई तोरे महिमा भारी सियादाई तोरे महिमा भारी सिरपुर भोरम जत मायी सिरपुर भोरम जय माई जय जय जय छई जय जय जय छई रायगढ़ सरगुजा बिल्सपुर बस तर रई रईगढ़ सरगुजा बिलासपुर बस्तर नांद गव दुर्ग कँवर धा खरागण नंदगाम दुर्ग कँवर धाखरा गण पुर कर थाबे अगुवाई रई पुर कर थाबे अगुवाई जय जय जय जय छसु गड़ दायी जय जय जय जय छ गड़दई इंद्रावती जोंको खारून सिमनाथ नदी इंद्रावती जोंक कलो खारून सिंवनाथ नदी अर के धार गावा था सप्तपदी अर पापैरी के धार गावा था सप्तपदी महानदी में मिल तर जाई महानदी में मिल तर जाई जय जय जय क सु गड़दाई तोरे पाम पर तो हमलाई हाँ तोरे पाम पर तो हँ बमला जय जय जय, जय छ गड़दाई जय जय जय, जय छ गड़दाई पाटिल जी के एक और रचना आपके बीच प्रस्तुत है जेकर शीर्षक है किसम किसम के देवता धामी गंगा जल कस पानी है किसम किसम के किसम किसम के देवता धामी गंगा जल कस है छत्तीसगढ़ कुबेर के भूया भाखराम के बानी है छत्तीसगढ़ कुबेर के भूया भाखाराम के बानिए किसम किसम के देवता धामी किसम किसम के देवता धामी गंगा जल कश पानी छत्तीसगढ़ कुबेर के भूया भाखाराम के बानिए ये छत्तीसगढ़ कुबेर के भूया भाखाराम के बानी सूरी नारायण दंतेवाड़ा राज मऊ मोटों गरगड़ रतनपूर्मा दर्शन खातिर मनखे झूठ थे अड़बड़ शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राज मऊ मोटों गरगढ़ रतनपूर्मा दर्शन खातिर मनखे झूठ थे अड़बड़ दशरथ राजा दशरथ राजला राम देवैया उहुई इ के ज्ञानी ए छत्तीसगढ़ हकुबेर के भूया भाखा राम के बानी ए छत्तीसगढ़ हकुबेर के भूया भाखा के बानी माता माता कोसिल्या यहाँ के बेटी राम यहाँ के भाचा माता कुशिल्या यहाँ के बेटी राम यहाँ के भाचा दस बच्छर वनवास बिताईस देखिस करमा चा दस बच्छर वनवास बिताइस देखिस करमा चा रामचरण जस पावन माटी रामचरण जस पावन माटी मनखे खे ओघर दानी छत्तीसगढ़ हुबेर के भूया भाखा राम के बानिये छत्तीसगढ़ हुबेर के भूया भाखा के बानी छाती ताने जंगल ठाढ़े कुलकत नंदिया बोहावत है छाती ताने जंगल ठाढ़े कुलकत नंदियाँ बोहावत है जकर कोराम लोहा हीरा मन भर के इतरावत है हे जकर कोराम लोहा हीरा मन भर के इतरावत है आरु पानी आरुग पानी सिधवा मन खे धान कटोरा धानी हे छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखा राम के बानी है किसम किसम के देवता धामी किसम किसम के किसम किसम के देवता धामी गंगा जल कस पानी ये छत्तीसगढ़ हुबेर के भूया भाखराम के बानी भाखराम के बानी भाखराम के बानी ए छत्तीसगढ़ के भूया छत्तीसगढ़ महतारी के आराधना करत ये सुंदर गीत पाटिल जी आप मन के बीच प्रस्तुत करत है जर शीर्षक है पांव परो छत्तीसगढ़ दाई पांव परों छत्तीसगढ़ दाई पाऊँ पराई दिन भर मन धरे ऋषि मुनि के तप के भूँ ऋषि मुनि के तप के भुंया दंड कारण नाम परे पाँव पर छत्तीसगढ़ दाई दिन भर मन ध्यान धरे हरियर हरियर जंगल झड़ी छिल छिल छिल छिल नदिया करे झ झ झूमर के बरपी पर हा झ झ के बरपी बर्फी पर असला गे तो लछाँ करे राम लला ला पीृ्वल सिंहिर सिंह के जुठा जूठा बोईर सबरिके खाइस जूठा बोईर सबरिके खास शिविर नारायण हरे सरग सरीखे खे मैन पाठ गे रमनीक रथ गढ़ झरना सरग सरीखे खे मैन पाठ गे रमनीक रथ गढ़ झरना देवी दंते श्रीमांता देवी दंतेश्वरी माँ तिव के यहाँ ससुरार हरे पाँव परों छत्तीसगढ़ दाई पाऊँ परों छत्तीसगढ़ दायी दिन भर मन है धरे दिन भर मन ध्यान धरे दिन भर मन ध्यान धरे कृष्ण कुमार पाटिल जो एक सिद्धस्त गायक ही नहीं वर्णन लेखक वादक कंपोजर कवि होते हुए भी छत्तीसगढ़ माटी की मानस की छाप को जीने वाला कोई राज्य है तो वह है छत्तीसगढ़ जी हाँ छत्तीसगढ़ की प्रकृति खेत खलिहान नदी तालाब परंपराएं हमें आपस में जोड़े रखती है हम यहाँ जातिपाती से परे मितान भोजली जवारा के अलावा बाबा, जैसे नातों ने हमारे भाईचारा को जीवित रखा है एक छत्तीसगढ़िया प्रकृति के प्रति जब कृतज्ञता के बोध से भर जाता है तो कह उठता है नंदिया नरवा जंगल झाड़ी बरपी पिपर के छाव रे नदिया नरवा जंगल झाड़ी बर पिपरक छाव रे सुमत के जीहा बस्ती बसे हे छत्तीसगढ़ मोरे नाँव रे सुमत के जीहा बस्ती बसे हे छत्तीसगढ़ मोरे नाव रे खेत में झूले सोनहा बाली सुघर ल थे गौना है काली खेत म झूल सुनहा बाली सुघर ल जावा थे गौना है काली मेड़ के राहे रिदंतर स्थाढ़े बाबर ओबर करे रखवारी, पर के पीर ल पंजनैया पर के पीर ल पंजनैया पीरा, पीरा, पीरा हरिया तावरे सुमति के जी हाँ बस्ती बसे हे छत्तीसगढ़ मोरे नाव रे छत्तीसगढ़ मोरे नाव रे यहाँ के भाखा मैन के बोली भौंवरा कस घूम धनहाँ डोली यहाँ के भाखा मैन के बोली भौंवरा कस घूम धनहा डोली नदिया नरवा हासद बोहाव संगी हुरिया के लागे ठि ठोली खेलत दिन बीतैया हाँसत खेलत दिन बीतैया हसी बटैया ताँ रे सुमत के जी हाँ बस्ती बसे छत्तीसगण मोरे नाव रे छत्तीसगण मोरे नाव रे कान माँ खोचे दौन के पाना थपड़ी बजाके के थे गाना कान माँ खोचे दौन के पाना थपड़ी बजाके के थे गाना कर्मा पर की पंथी नाचा मादर के थपमा हो के देवाना कर्मा पड़की पंथी नाचा मादर के थाप म हो के देवाना जिनगी के नाचा में रंग जमैया जिनगी के नाचा में रंग जमैया रंग मती हे सुमत के जी हाँ बस्ती बसे है छत्तीसगढ़ मोरे नाव रे छत्तीसगढ़ मोरे नाव रे नदिया नरवा जंगल झाड़ी बरपी पर के छांवरे सुमति के जी बस्ती बसेस गढ़ मोरी नाव रे छत्तीसगढ़ मोरे नाव रे छत्तीसगढ़ मोरे नाव रे, ना रे। दूसर कविता है एक शीरस के गांव के बिहिनिया हो गे हे बिहनिया मोर्गवई गाँव मा पुरवैया निक लगे मोहारी छाउ माँ हो गे बिहनियाँ मोर्गवई गाँव मा पुरवाई निक लगे मोहारी छाँ चिड़ै चुर्गुन चाह कथा वह घर अंगना बारी नवा बहुरिया मा जा था बटकी लोट थारी चिड़ चूरगुन चाह क था घर अंगना बारी नव बहुरिया माँ ज थावे बटकी लोट थारी भूरी नौनिक चांदी के पैजन भूरी नौनिक चांदी के पैजन सुघर बाजे पाऊ पूर्व निक लागे मोहारि छाँ पूर्वैया निकला गे मोहारिछ माँ घर पिछोत में सूरज नारायण चकले -चक गे घर पिछोत में सूरज नारायण चकचक ले फरिहागे रौनियता पे खातिर गाँव के मंजूरी आगे रौनिया तापे खातिर गांव के लैका मंजूरिया गे धुर के घर घूियािय बनावे अपन अपन ठाउ मा पूर्व निक लागे मोहारि छाउ मा पूर्वैया निक लगे मुहारि छऊ माँ सामर पातर गांव के नोनी हौला बोही के जाते सावर पातर गाँव के नोनी हौला बोहि के जा फूल झरे कस गोठ लाग थे रेगे मस के फूल झरे कस गोठ लाग थे रेगे मस के मंदिर देवाला गम कथा बे मंदिर देवाला गम कथा बे शिव के नाम पूर्वैया निक लागे मोहारी छाउ माँ हो गे है बिया मुर गा माँ पूर्वैया निकला गे मोहारी छाउ माँ पूर्वैया निकला छत्तीसगढ़ के कन कन में भगवान शंकर के बसेरा है बहुत सुंदर प्रकृति के चित्रण कृष्ण कुमार पाटिल जी एक कविता के माध्यम से करे है आवो आप मन भी सुना के मिठ बोली घूमरे के मिठ बोली घूमरे जंगल डोंगरी घाटी माँ महादेव पग पग विराजे छत्तीसगढ़ के माटी माँ महादेव पग पग विराजे छत्तीसगढ़ के माटी माँ टीमा। ये मैना के मीठ बोली घूमरे जंगली डोगरी घाटी माँ महादेव पग पग मिराजे छत्तीसगढ़ के माटी माँ टीमा। ये महादेव पग पग मिराजे छत्तीसगढ़ के माटी माँ महानदी के पवित्र पानी गुनगुन -गुन गाना गावत है महानदी के पवित्र पानी गुनगुन गुन गाना गावत है औ सुलूम सपेटा सरई सैगुना सबके मल्लाह भावत हे सुलू सपेटा सरई सगुना सबके मल्लाह भावत है सपतर सीमन धुनी रामायण सुगर वोरी पाटी माँ महादेव पग पग पगम बिराजय छत्तीसगढ़ के माटी माँ महादेव पग पगम बिराजय छत्तीसगढ़ के माटी माँ श्रहिर ऋषि सिहावक साधु पृथ्वी में राम ललानी ला से सिंहिर ऋषि सिहावक साधु पृथ्वी में राम ललानी ला से शिवरी नारायण सबरी रामला जूठा बोईर खवाई से शिवरी नारायण सबरी रामला जूठा बोईर खवाई से है। बिदुर सही भगवान विराजे विदुर सही भगवान विराजे यहाँ के चटनी बासीमा महादेव पग पग मा विराजे छत्तीसगढ़ के माटी माँ महादेव पग पग मिराजे छत्तीसगढ़ के माटी मदा मा। खाना सिधवा मन खे राम राज मुहे रही थे औदा खाना सिधवा मन खे राम राज मुहे रह थे औ पर के सुख सुखर राम सही सिधवामन पीरा सही थे औ पर के सुखबर राम सही सिधवामन पीरा सही थे ओ मैं तो सौहद संकरियों यौ दुख झेलत जब्बर छाती मा मैं तो सोहद संकरियों यौं दुख झेलत जब्बर छाती माँ महादेव पग पग मबीराज छत्तीसगढ़ के माटी माँ मैना के मीठ बोली घूमरे मैना के मीठ बोली घूमरे जंगल डोंगरी घाटी मा महादेव पग पग मा विराजे छत्तीसगढ़ के माटी मा महादेव पग पग मा विराजे छत्तीसगढ़ के माटी मा छत्तीसगढ़ के माटी मा छत्तीसगढ़ के माटी माँ अन्न जिससे रक्त बनता है अन्न के एक एक दाने की महत्व जानकर सहज संतोष दिखावे से परे अन्न के एक एक कण की महिमा साथ ही पानी के एक एक बुंद की महत्व को जानने वाला छत्तीसगढ़िया भात जिसके लिए तृप्ति है तो बासी जिसके लिए अमृत कोई नाज नखरा नहीं चटनी ही काफी है ऐसे प्रेम की बोली से भरा सरलता छवि लिए व्यक्तित्व एक छत्तीसगढ़िया बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया भारत माता के दुलारवा भारत माता के दुलरवा सबले बढ़िया यौगा बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया हाला टोर मेहनत करके अन उपजावती हाँ मन खेके पेट भरके देश सिर जावती हाला टोरी मेहनत करके अन्न उपजावती हों मनुष्य के पेट भरके देश सिरजावत जावती देवी देवता के मनैया देवी देवता के मनैया डोंगरगढ़िया बसिचनी खवैया छत्तीसगढ़िया चटनी वैया छत्तीसगढ़िया नदिया नर व जंगल झाड़ी मोरे तीर धाम है नदिया नरवा जंगल झाड़ी मोरे तीर धाम बारी बकरी धनहा डोली सरक के समान है बारी बकरी धनहा डोली सरक के समान है दया माया के बटैया दया माया के बटैया रई गढ़िया बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़ योगा बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया योग दलाली बेमानी छोड़ मेहनत के खाना है ऊपर में जाके घलो मुहूला देखाना है दलाली बेमानी छोड़ मेहनत के खाना है ऊपर में जाके घलो मुहूला देखाना है सुके रद्दा गढ़या सुके रद्दा गढ़या सारंग गढ़िया योग बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया योग आखिरी बंद धरतीदायिक सेवा करत तु बिताना है पीरा सही के हाँसी बाट तू जगले चले जाना है धरतीदायिक सेवा करत तिनगी बिताना है पीरा सही के हाँसी बाट जगले चले जाना है सुर के बीज खा बो सुर के बीज घा बोवैया खैरा गढ़िया बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया भारत माता के दुलरवा भारत माता के दुलरवा सबले बढ़ियाओ बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया बासी चटनी खवैया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया योगा छत्तीसगढ़िया योगा साथी हो आज पूरा मिलावट के जमाना है हर चीज में मिलावट हमारे स्वास्थ्य के चिंता में पाटिल जी एक रचना लिखे हैं जिला आप मन के बीच प्रस्तुत करते नाम है खाना। अब नोहर अब नोहर के आरुग खाना। भुकड़ा हे गहरे जमाना भुकड़ा हई के गहरे जमाना हरिया के भात का नौजी के साग सील के पीसे चटनी करिया कुड़ेरी में राहर केदार मन में मता थे मथनी मत हड़िया के भात का कन्हौजी के साग सिल पी के पीसे चटनी करिया कुड़ेरी में राहर केदार मन में मता थे मथनी मत मुठिया आँगा कर दूधरा चिला रोटी मुठिया आँगा कर दूध थारा चीला रोटी खोजा थे ठा ठिकाना भुंकड़ा हब के अगेरे जमाना भुकड़ा हे अगेरे जमाना गुड़्रूम मुस्केनी मछरिया भस्कटिया चुन चुनिया के वासनंदा गे औुड़ू मुस्किन मछरिया भस्कटिया चुन चुनिया के वासनंदा गे औ पेट फूल हाय आलू करिया करिया भंगड़ भंगड़ बाजार बाजार पटागे पटागे पेट फूल हाय आलू कर भर के कब के बसियाला पाकिट मा भर के बेच बजा के गाना भुकड़ा हे हेरे जमाना भुंकड़ा हे आगे हेरे जमाना घर के सुघर खाना लछोड़ के होटल बा समझ पाते भर जवानी में डोकरा सही रात दिन सूजी बेझा घर के सुघर खाना लछोड़ के होटलिबा समझ पाते अब हरे जवानी में डोकर ही रात दिन सूजी बेदा थे भाजी पालक के हाँसी बुढ़या भाजी पालक के हाँसी बुढ़या दौड़ा थे दवा खाना भूकड़ा भुकड़ा हकबै के आगे हेरे जमाना भूकड़ा हा के आगे आगेरे जमाना अब नोहर होगे अब नोहर हो गे गाँव के आरुग खाना भुकड़ा हे के आगे हे रे जमाना भुकड़ा के आगे हे अगेरे जमाना भुकड़ा हखब के आगहेरे जमाना हमार छत्तीसगढ़ के जंगल झाड़ी डोंगरी यहाँ के युवा शोषण के शिकार है ओमन ए लड़ाई लड़े में कमजोर पड़त हे और ऐसन कमजोरी ला दूर करे पर एक बात कहत हमर पाटिल जी जर शीर्षक है धिक्कार है ऐसन जवानी लो देख के लहू नहीं खौले अनियान जवानी ल मौना बन के कार पिय छत्तीसगढ़ के पानीला मौना बन के कार पियत ह छत्तीसगढ़ के पानीला ला देख के लहू नहीं खौले धिकार है ऐसा जवानी ला मौना बन के कार पियत ह छत्तीसगढ़ के पानीला ले मौना बन के कार पियत ह छत्तीसगढ़ के पानी चोरहा दोगुला जमीन माफिया गोलर बनके के भुंकर थे और साहेब दरोगा ऊकरे बदन माँ सरिस तेल चुपरा थे और पैसा खातिर ईमान बेचत हे थूहे हे तुम्हार जिन गीला मौना बनके के कार पियत तो हत्तीसगढ़ हाँ। के पानीला छत्तीसगढ़ के पानीला दिन माँ मा दस बेर झूठ बोलैया कुंवर कलेवा गटका थे दिन माँ दस बेर झूठ बोलैया कुंवर कलेवा गटका थे औ लबरा मन फर्राटा दौड़े धर्मी दिन भर हपटा थे बघव मन हाकार देखा था बघव मन हाकार देखत हौ मुसुआ के मन मानी ला मौना बन के कार पिय हम मोर छत्तीसगढ़ के पानीला हो मौना बन के कार था हौ छत्तीसगढ़ के पानीला बघव मन के रही हौ तोलि मन हतरी हो बघवानन दपके रही हौ त कोलिहा मनह कतरी ही और भैंस बरोबर सुते रहू किरनी बन के लहू पीही भैंस बरोबर सुते रहू किरनी बन के लहू पीही देवता बन के कार सहत हौ देवता बन के कार सहत हौ रक्सा के सैतानीला मौना बन के कार पिया था छत्तीसगढ़ के पानीला अनयाम देख के लहू नहीं खौले अनु देख के लहू नहीं खौले धिकार है ऐसा जमानी मौना बन के कार पिया था छत्तीसगढ़ के पानीला मौना बन के कार पिया था छत्तीसगढ़ के पानीला मौना बन के कार पिया था छत्तीसगढ़ के पानीला दूसर कविता छत्तीसगढ़ महा तोर तौर पैया छत्तीसगढ़ गतीसगढ़ महा तारी के पैया लाग छ छत्तीसगढ़ महा तारी के पैया लाग ढंतोरे दुआारी ठाढ़े हं रे दुवारी।, दुवारी तोर पैया लग छत्तीसगढ़ महा तारी तरी पैया लग छत्तीसगढ़ महा तारी तोरी पैया लग गुरु घासी दास संांता सबरी कुशिल्या माता गुरु घासी दास संांता सबरी कुशिल्या माता आत्मा नगराज मोहनी मीनी माता लेनाता महाकाथे तोरे फुल तोर पैया लग छत्तीसगढ़ महा तारी तोरी पैया लाग छत्तीसगढ़ महा तारी तोर पैया लग सुंदर शर्मा खूब चंद बैरिस्टर छेदी सुंदर लाल शर्मा खूब चंद बैरिस्टर छेदी वीर नारायण फांसी झुल गे सूरा जय से वीर नारायण फांसी झुल गे सूरा जैसे माता बिलासा माता बिलासक की भारी तुर पैया ला गत्तीसगढ़ गढ़ तारी तुरपिया ला ग सीता माता के लौ कुंह जनमलिन सीता मैया के लौ कुह जन्म लीन बल्ला भाचारी चंपारण में शरण लीन बल्ला भाचारी चंपारण में शरण लीन माता भी लय के पता भी के महिमा भारी तुर पैया लाग छत्तीसगढ़ मह तारी तुर पैया लाग छत्तीसगढ़ महा तारी तुर पैया लाग बाल्मी की कंकमुनी तप करिन वाल्मीकि सिंह कंकमुनी तप करिन रामे वनमास दस बच्छर बिचरन करिन रामे वनमास दस बच्छर बिचरन करिन चंदन कस मह कर चंदन कस महा कथ देव माटी तुर पैया ला ग छत्तीसगढ़ महा तारी तरी पैया लाग छ छत्तीसगढ़ महा तारी तुर पैया लाग ठाड़ोरे दुआारी ठाणे हं तो दुआरी तौर पियां ला गौ छत्तीसगढ़ मह तारी तुरपिया लग छत्तीसगढ़ मह तारी तुरपैया लागौ छत्तीसगढ़ महतारी तुरपया लगो छत्तीसगढ़ के लोक जीवन माँ चौमासा के अपन अलग महत्व है और ये चौमासा के शुरुआत अषाढ़ महीना से होते ये आषाढ़ के गीतला आओ आप मन सुनाओ हमार भैया कृष्ण कुमार पाटिल के मुख से खोच का डबरा डब डबाही डबरी तरिया लब लबाही खोच का डबरा डब डबाही डबरी तरिया लब लबाही सुनीत के गाना गि गा मजाया शोके आषा माँ अरे भैया मंजाया हि ये सोके पोचिका डबरा डब डबहि डबरी डब तरिया लब ली सुनता के गाना गही गा मजा आहि एसो के आसाड़ मा रे भैया मजा आहि एसो के आसाड़ मा करिया करिया बदर छाही लईका मनी तिरा औ करिया करिया बदर छि लैका मनी तिरा ओ लईक संग म धावरा बछू रू कान टेण मे छह ओ लईक के संग म धावरा बछू रू कान झिमिर झिमिर पानी आही झिमिर झिमिरी पानी आही ओर छाह गाना गि गा मजा आही एसो के आषाढ़ माँ रे भैया मजा आही एसो के आषाढ़ गोड़ल निकल ही नंगरी के खुमरी यऊ तु तारी गोड़ल निकल ही नांगरी के के के खुमरी ओ तु तारी खुश रबा आल्हा गाही डोकरी दी ही गारी और खुश रबा आल्हा गाही डोकरी दी ही गारी औेरे वाके ढेरा पाटी रंधनी माँ बफौरी बाटी मजाया हि ये सोके असाड़ माँ रे भैया मजाया हि ये सोके अषाढ़ आखिरी बंद है गाँव के जम्मो भाठा भूया मिठू कसरिया ये गाँव के जम्मू भाटा भूया मिट्ठू कसरिया मेंचका बजाहि दफड़ा बाजा परि गाना गहही गा मेंचका बजाही दफड़ा बाजा पर गाना गहि गा औोरिहा मांसल मलाहि ढोरिहा मांसल मलाही कोकड़ा मन मदी खाही मजा आहि ये सो के असाड़ माँ रे भैया ही मंजा आए सोके असाढ़ि ये देखूंच का डबरा डब डबाही डबरी तरिया लब लबी सुनता के गाना गाही गि मजा आहिये शोके साढ़ि माँ रे भइया मजा आ सोके आषाढ़ माँ रे भजा आ सोके आषाढ़ा सात दशक हो गए अंग्रेज मल्ला देश छोड़े परंतु हमारे मन के गरीबी बेरोजगारी आज भी दूर नहीं हुए आज हमारे देश ला करिया किस्म के अंग्रेज मन कैसे लूटा थे ये बात ला पाटिल जी के कविता के माध्यम से देश देश सुना काट थे हमारे लाँबर गारी दे जूर्मी अंग्रेज लाँबर गारी दे जूर्मी अंग्रेज ला देश हथ दोगिला काट थे हमारे लाँबर गारी दे जूर्मी अंग्रेज ल काबर गारी अंग्रेज दे देश के सुराज खातिर गोली कौन रझेलेन सूरी फांसी हाँ सत्य चढ़ के जुलुम ल ढकलेन देश के सुराज खातिर गोली कोर रखे रहन सूरी फांसी हाँसति चढ़ के जुलुम ल ढके रेन अब तोलब रामन बेचा था विदेश बे अब तो लब रामन बेचा था वे बे काबरगारी लबर गारी दे जुर्मी अंग्रेज काबर गारी थुर्मी अंग्रेज लति अचारी भागिन कह के जमो मन के हँस रिन् भूर रेड़वा भगत कह के औ देसह कोलिहा झांक रह चारी भागिन कह के जमु मन खे हँसतरीन और भूरवा रेड़वा भगत कहके देसह कोलिहा झांक रहन अब पाके भोंगा था पेट ला अब निजम हापा पाके भोगा था पेट ला काबरगारी गारी जुरमी जूर्मी अंग्रेज ल काँबर गारी दे अंग्रेज ला आखिरी बंदे पापी मन के पाप बोहे धरती दाई रोव थे पापी मन के पाप बोहे धरती दाई रोवथावे ओ जमु लईकल जो मन मिले उही दिल ल जो हथाबे अवगर कट्टा मनह रेत थमर घेच ला ओगर कट्टा मनहर रेता थमर घेच ला है हाँबर दे जुरमी अंग्रेज ल काँबर गारी दे जुरमीं अंग्रेज लैस हथोगला देशा दोगला काट थे हमर पेटला काबरगारी देो जुर्मी अंग्रेजला काबरगारी गारी जुर्मी अंग्रेजला काबरगारी लाँबर जुर्मी अंग्रेजला छत्तीसगढ़ जिला महाकान्तर कहे जाते जिला दक्षिण कोसल तक कह जाते छत्तीसगढ़ के बोलिए, छत्तीसगढ़ ही, जन जन के भाषा छत्तीसगढ़ ही, कृष्ण कुमार पाटिल जी छत्तीसगढ़ के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व है आप उख से अभी सुनाओ छत्तीसगढ़ भाखा के महिमा सुगर छत्तीसगढ़ी गंगा के निर्मल धारे उ ले जे हारी भाखीस वोरे बेड़ा पारी गे उद ले जे हरी भाखीस वोरे बेड़ा पारी गे सुघर छत्तीस गड़ी हा भाखा सुघर छतीस गड़ी हा भाखा गंगा के निर्मल धारी हे उद बुड़त ले जय हरी भखिन् ऊ केरे बेड़ा पारी हे अद बुड़त ले जय हरी भखिन् उरे बेड़ा पारी हे राज के गुरी भाषा माता कौशलिया कुल राज के गुर भाखा माता कौशल नाखीस संगीर ऋषि बल्लभा चारी अतरी मुनियाड़ बल बास संगी ऋषि बल्लभा चारी अतरी मुनियाड़ बल बा इही भाखा में इखा में राम हरम गे ही भाखा मेरा मोहरम गे साखी महान दीपा रे हे सुघर से गड़ी हा भाखा गंगा के निर्मल धारिये औ सुघर छतीस गड़ी गंगा के निर्मल धारिये जिन मन खे म डुबके लसगे दया मसी लासी जिन जनमन खेय में डुबके लसिगे दया माया बारीिया रे थे चाल चलन मदी जे कपटला बारीले दूरिया रे थे चाल चलन मादिक थे कतको आभाा ऐठ मे कतको आभागा जिंदगी बंठा धार है सुगर से गड़िया भाका गंगा के निर्मल धारिये गंगा के निर्मल धारिये आखिरी बंद अपन भाखाला ला जन्म छोड़ी मानसन मान कबू नहीं पावे अपन भाखाला भाखा लाम छोड़ी मानसन मान कबू नहीं पावे औ खर्रु कुरस टेन पापर थे मर के सर कबू नहीं जावे औ खर्रु कुरस टेन पापर थे मर के सर कबू नहीं जावे और जौन भा खम उबजन बढ़े जौन भा खम उबजन बढ़े ओखेरे जय जयकार छत्तीसगढ़ी हाखा गंगा के निर्मल धारिए बूढ़त ले जे हरी भाखिन ओके पारी हे सुगर छत्तीसगढ़ी हबाखा सुगर छत्तीसगढ़ी हाखा गंगा के निर्मल धारिए हैूढ़त ले जे हरी भाखिन ओकेरे बेड़ा पारिये जय जय हरि हरि बेड़ा बेड़ा बेड़ा बेड़ा पारिए पारिए पारिए पारिए छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी के अपन एक महत्व है ओकर महिमा अपार है आओ सुनो शिवनाथ के महिमा पाटिल जी के मुख से र मया के बानी बनगे हमार मया के बानी बनगे का बस्ती का पारा हमर मया के बानी बनगे बसती का पारा चंदा सूरज कसु अमर ही चंदा सूरज कसु अमर रि ये सुनाथ के धारा हमार मया के बानी चिटिक बन गे चिटकियाँ जोरी रात चंदनी मैं बनहू अमरिया चिट क जोरी रात छंदनी मैं बनहू अमरिया बदन पितम्बरू हाथ में बंशी तें बनबे पुरवैया बदन पितम्बरू हाथ में बसुरी तें बनबे पुरवैया दोनों मिल के रस रचाब दोनों मिलके रास रस रचाब उ कदम के डारा हमारे माय के बाणी बन गे कस्ती का, का पारा मन खेला का दफन करे ले हमसाह मर जाई लकड़ी बरही तनह जरहीं हमसा तो उड़ जाई तुम का जानो मरम मयार के तुमका जान पुन जन्म दोबारा हमर मया के बानी बन गे था बसती का पारा हमर मया के बानी बन गे आखिरी बंद हमर कोरा में बड़े उपजतु हैं सुन धान के बाली हमर को राम हाब है, हाँ है सुन हा धान के बाली जब तक ये शिव नाथ बहा करब तूह रखवारी जब तक ये स्यूनाथ बोई करब बो तुहर रखारी रखवारी माय के चल कतरा है धार के छल कतरा जन करिया बटवारा हमारे माया के बानी बन गे कसती का, का पारा चंदा सुरुज कसु अमर रि चंदा सूरज कस अमर रि ये जीवनाथ के दारा माया के के बान गे कसि का, का पारा हमारी माया के बानी हमारी माया के बानी बन गे, गे। संगवारी हो गाँव हो चाहे शहर हो सबो जगह के समाज आज दारू के नशा के दुष्परिणाम लेलत है ये बात ला पाटिल जी अपन कविता के माध्यम से आपके बीच रखत है शीर्षक है बिखहा दारू बोटोर बोटर सरकार देख थे बोटोर बोटर सरकार देख थे ढाक बैठे है कान औ दारू बेचाओ थे गली गली मा ढोकर सियान औ दारू बेचाव गली गली मा ढोकर बोटर बोटर सरकार देखती है ढाके बैठकान दारू बेचावत गली गली मा ढोरथ लई कसियान औ दारू बेचावत गली गली माँ ढोकर लै कसिया दूध गाँव मानो हर होगे दही मही जी दही मही लुलवाऊ दुहना मरसा ठेलहा बैठे चेपटी सिसी इतरा जी अपटि शिशि सिसी वय औ हमर कन्हैक घेगा ल छपक हमर कन्हैयक घेगा ल छपक रत्सायऊ मसान ओ दारू बेचाओ गली गली मा ढोरथ लई कसिया दारू बेचाओ गली गली मा ढोरथ लै सीता बाग सीताक बाग्य रामन रावण गिंजरथ हाबे ए सीता माता के बाग्य बगैच में रामन गिंजरथ हावे अ हो तू दर हा कु बरोबर मदहा मन गुर्राव अ हो तू दर हा कु बरोबर मदह मन गुड़्राव औ ब गा खे तर्री नाचे बघबा के गोदा खे नाचे पेड़ के दूठन कान औ दारू बेचाओथ गली गली मा ढोकर सियान ओ दारू बेचाव गली गली मा ढोकरथ लई कसियान आकरीबन पैसा के खातिर मन खेल भूज के सोहा उजारत हाबो औ के खातिर मन खेल भूज के सोहा गुजारत हा बह हरियर मडवा में म्या लगैया मछरी सहन तराहाओ हाओ हरियर मडवा में म्या लगैया मछरी सहन भूजाओ चूड़ी कुचर के पटा हलाही चूड़ी कुचर के पटा लाही तब दी हुम धियान औ दारू बेचाओ गली गली मा ढोकर सियान ये बोटोर वोटोर सरकार देखत हैं ये वोटोर वोटोर सरकार देखत हैं के बैठे कान औदारू बेचाव गली गली मा ढोकर सिान औदारू बेचाव गली गली मा ढोकरथ लई का सिनारू बेचाव गली गलीम ढोकरथ लई का सिन